चतुर्थ प्रश्नों का उसमें भी अंदर में पांच प्रश्न है उनका तृतीय प्रश्न का विचार चल रहा था कि कतर एस देव स्वप्नान पश्यती कौन ये स्वप्न देखता है सिद्धांतिका कहने का तात्पर्य है कि मन ही वो देव है जो स्वप्न देखता है तो मन अगर स्वप्न देखता है तो फिर आत्मा स्वयं ज्योति कैसे होगा इसका विचार चल रहा था पूर्व पक्ष कहता है कि वहाँ मन नहीं रहेगा तभी आत्मा स्वयं ज्योति होगा बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार सिद्धांतिका कहा कि मन नहीं रहने से स्वयं ज्योति आप स्वयं ज्योतिष आत्मा का सिद्ध करेंगे तो उससे और बड़ा दोष भी है मन का अभाव मान लेंगे तो और भी दोष रह जाएगा दूसरा दोष क्या है स्मरण है किसका पूर्व पक्ष हाँ। अवच्छिन्न अर्थात परिच्छिन्न हो जाना हृदयाकाश के द्वारा परिचिन हो जाना तभी दोनों दोष अर्थात सिद्धांतिका के और उससे बड़ा दोष है मन नहीं रहने से स्वयं ज्योतिषोबोधन हो जाएगा ये नहीं और बड़ा दोष है परिच्छिद परिच्छिन है वह और ये दोनों का समाधान अभी सिद्धांति कर दिया तो मन स्वप्न में नहीं रहेगा ये नहीं हो पाएगा अर्थात मन को स्वप्न में रहना पड़ेगा अगर मन स्वप्न में नहीं रहेगा तो क्या हानि हो जाएगी दृश्य नहीं रहेंगे कुछ अभी मनो अगर स्वप्न में रहेगा तो फिर स्वयं बोधन कैसे होगा क्या समाधान दिए मनो स्वप्न में रहेगा फिर भी स्वयं ज्योति आत्मा होगा इसके लिए कुछ समाधान दिया गया क्या ना वो दूसरा दोष के लिए मनो विषय कोटि में जाएगा और विद्यावृत्ति में आकार और करके विषय कोटि में जाएगा और दूसरा जो परिचिन्न भाव सिद्धांतिकाता कहता ये बड़ा दोष है इसका समाधान किया दिया गया प्रतीति नहीं होगी तो परिचिन भाव हो ये प्रतीति नहीं होगी तो ये दोनों का समाधान हो गया अभी आगे कहते हैं ननु इंद्रियाणाम उपरतत्वात् तत्वात्षय संबंध अभावत् कथम मनसो महिमा इति इतनी संकते पूर्व पक्ष शंका करता है कि इंद्रियाणाम उपरतत्वात् तत्वात्त स्वप्न अवस्था में इंद्रिय तो उपरत हो गए और विषय संबंध अभावात्त विषय इंद्रिय रहने से विषय के साथ संबंध होता है अगर इंद्रिय नहीं रहेगा तो फिर विषय के साथ संबंध नहीं हो पाएगा नहीं होगा तो कथम मनसो महिमा इति संकते शंकते फिर मन महिमा कैसे अनुभव करेगा शंका होने से सिद्धा पूर्व पक्ष से पहले भाष्य में शंका का वाक्य है कथम महिमान अनुभवती इति्यते महिमा कैसे अनुभव करता है तो यह भी उत्तर दिया जाता है उच्यते टीका में सिद्धांति कह रहे हैं पूर्वम पूर्व ज्ञात सेवप्ने तस्य वासना वासनामात्र अतो न इंद्रियापेक्षा इतिहा पूर्वम ज्ञात से पूर्व समय में जो ज्ञात हुआ है वो उसी का ही स्वप्ने ज्ञानात् जिसका ज्ञान पहले हुआ है स्वप्न में उसी का ज्ञान होगा तस्य वासना मातृत्व तस्य अर्थात तो स्वप्ने उपलब्ध से स्वप्न अवस्था में जो उपलब्ध होता है वो केवल वासना ही है अथो तो नौ इंद्रिय अपेक्षा इंद्रियों का अपेक्षा स्वप्न में नहीं है जो पूर्व में जाना है ज्ञात हुआ है उसी को ही फिर जानेगा इसलिए स्वप्न अवस्था का लक्षण भाष्यकार क्या दे रहे हैं पंचीकरण में जागरित संस्कार जह प्रत्यय अर वो प्रत्यय में विषय रहेगा जागरित संस्कार ज प्रत्यय स विषय उसको स्वप्न कहा गया और तत्वबोध में भी इसका एक लक्षण दिया गया क्या कहा गया वहाँ आयाम निद्रा दोष या प्रतीति सा स्वप्न त जागृत अवस्था में यद दृष्टम यद श्रुतम तनित निद्रा अवस्थायाम या प्रतीति निद्रा अवस्था में जो प्रतीति इंद्रियों की अपेक्षा इसलिए स्वप्न अवस्था में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है ष्य मे यन मित्रादि पूर्व दृष्टि तद्वासनासी पुत्र मित्रादीवासना वा पुत्र पश्यति इति एवं मन्यते यहाँ तक पंक्ति देखेंगे युद्ध मित्राद पूर्वम इतना अंश लेकर के पहले टीकाकार कहते हैं भाष्य में यन मित्रम पुत्रादि व पूर्वम इतने दूर तक लेंगे यन मित्रम टीका में देखिये यन मित्रम आगे पृष्ठा में है पुत्रम वा यह जो आगे पृष्ठा में है पुत्रम इसको पूर्व पृष्ठा में ले लेंगे यन मित्रम पुत्रम वा लेकर के जो सात नंबर टिप्पणी है वो पुत्रम के ऊपर रहेगा आगे पृष्ठा में जो चला गया न पुत्रम तो वो पुत्रम पूर्व पृष्ठा में आएगा यन मित्रम पुत्रम वा वह सात नंबर टिप्पणी देखिए पुत्रादि इतिया स्थाने पुत्रम ये पाठम मत्वा आह भाष्य में जो दिया है यन मित्रम पुत्रादि वा वहाँ अर्थात टीकाकार के सामने पुत्रादि ऐसे पाठ नहीं है पुत्रम पाठ है तो इसलिए पुत्रम के ऊपर वो टिप्पणी यन मित्रम टीका में यन मित्रम पुत्रम व पूर्व पूर्वम दृष्टवान वहां पूर्वम है पूर्वम हाँ उसको पूर्वम कर दीजिए पूर्वम दृष्टवान तदेव दृष्ट तभी टीका का पंक्ति देख लीजिए य मित्र पुत्र व पूर्व दृष्टवान तदेव हम लोग भाष्य में कहाँ तक देखे थे यन मित्र पुत्रादि पूर्वम आगे जो दृष्टम है वो दृष्टम अभी हम लोग टीका में विचार नहीं हुआ है तो यन मित्र पुत्रादि पूर्व टीकाकार कह दिए यन मित्र पुत्र व पूर्व दृष्टवां तदेव अर्थात भाष्य का पंक्ति का इतना अर्थ टीकाकार कह दिए अतः कितना अंश भी जोड़ दिए दृष्टवांश तदेव इतना अंश अध्यार करना पड़ेगा क्योंकि भाष्य में है यन मित्रम पुत्रम व पूर्वम और टीकाकार और अधिक ले आए दृष्टवांश तदेव आगे फिर टीका में है दृष्टम जो कि भाष्य में है दृष्टम तभी इतना अंश अध्यय किया गया कि दृष्टवश तदेव इसी को टीका में प्रथम पंक्ति का अंतिम देखिए बीच वाला बाद में देखेंगे प्रथम पंक्ति का अंतिम दिया है दृष्ट आगे दृष्टवान इत्यादि पद अध्याहारण वाक्यम योज्यम आ, ये जो टीकाकार इस पृष्ठा का प्रथम पंक्ति में कह दिए व पूर्वम दृष्टवांश तदेव ये दृष्टवांश तदेव इतने अंश पद अध्याहार करके वाक्य का योजना करना चाहिए ऐसा टीकाकार कह दिए अच्छा अन्यथा अगर ऐसा नहीं लेंगे वही टीका में आगे पंक्ति देखिए अगर क्यों ऐसे पद अध्यार करना पड़ेगा कहते हैं अन्यथा पुत्रमिति मित द्वितीय आया अर्थात तो पुत्रादि ऐसे भाष्य का पाठ नहीं है टीकाकार के सामने सामने यन मित्रम पुत्रम वा इसी प्रकार की भाष्य है टीकाकार के सामने कहते हैं पुत्र मिति द्वितीय च अनन्वय तो, अगर दृष्टवांश तदैव इसको अध्याय नहीं करेंगे ये जो पुत्रम ये द्वितीया भाष्य में है यन मित्रम पुत्रम यन मित्रम ये प्रथमा होगा द्वितिया होगा मित्रम शब्द कौन सा लिंग में चलता है नपुंसक तो इसलिए यन मित्रम कहने से प्रथमा होगा द्वितीया होगा दोनों हो सकते हैं तो हम प्रथमा भी मान सकते हैं किंतु कहते हैं पुत्रम पुत्र शब्द पुलिंग है इसलिए भाष्य में अगर पुत्रम दिखेगा उसको प्रथमा ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं द्वितीय ही हाँ लेना पड़ेगा इसलिए टीकाकार कहते हैं अन्यथा अर्थात दृष्टवांश तदेव ऐसा अगर अध्यय नहीं करेंगे तो पुत्रमिति यति द्वितीय आया यत शब्द के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा तो इसलिए आपको इतना अध्यार करना पड़ेगा दृष्टवांश तदैव अभी देखिए भाष्य में इतना अंश को अध्यार करके कैसे उसका अन्वय देखेंगे पूर्व पृष्ठा में भाष्य में देखिए यन मित्रम पुत्रादि पूर्वम अध्यार कितना करेंगे दृष्टमाश तदेव दृष्टम आगे है भाष्य में दृष्टम तो अध्यार इतना हो गया यन मित्रम पुत्र पुत्र पुत्रम मतलब टीकाकार के मत में पुत्रम है यहाँ तो पुत्रादि दे दी अगर जैसे भाष्य में है यन मित्रम पुत्रादि तो पुत्रादि कहने से अगर इसको नपुंसक का मान लेंगे तब ये प्रथमा होगा द्वितिया होगा दोनों हो जा सकता है तब तक तो कोई कठिनाई नहीं है किन्तु टीकाकार के सामने में पुत्रम है जो कि द्वितीया ही होगा इसलिए टीकाकार करेंगे अध्यय करना पड़ेगा य मित्रम पुत्रादि पूर्वम दृष्टवांश अर्थात जागृत अवस्था में जो देखा गया था तदैव दृष्टम तो ये जो भाष्य में तदैव दृष्टम तदेव ये भी करना पड़ा दृष्टम दृष्टम वासितः टीका में देखिए दृष्टम जो में दृष्टम है वो टीका में दे दिए दृष्टम मित्रादि विषय वाना समुदूत मित्र पुत्र वुत्र मित्रादि विषय ओ हो गए विषय तो वही विषय अच्छा वासना बहुत पुत्रादी विषय यसवासना पुत्रादी पुत्राद विषय यसवासना विषया इसलिए हम पूछ विषया अगे तया समुद्भूतम् अगर वासना है वो वासना के द्वारा फिर समुद्भूत होगा क्या समुद्भूत हो गया वासना अगर पुत्र मित्र का है समुद्भूत क्या होगा पुत्र मित्र इसलिए दे दिया पुत्... मित्रम पुत्रम वाह अभी समुद्भूत हो गए होने के बाद कहते हैं अविद्यया पश्यती अभी वो वासना से आया तो इसलिए स्वप्न काल में जो वासना से वृत्ति होती है वो वृत्ति अविद्यावृत्ति न परमातृवृत्ति हो जाएगी अविद्यावृत्ति यहाँ टीकाकार हैं अविद्या पश्यति अर्थात तो अविद्यावृत्ति होकर के उसको देखता है अभी में देखिए पुत्र मित्रादि वासना समुदूतम पुत्र मित्रादि उनका जो वासना जा, हुआ जागृत अवस्था में उसके उससे समुद्भूतम पुत्र मित्र इव वाह पुत्र अथवा मित्र जैसा अविद्य पश्यती इति अविद्या से देखता है अर्थात अविद्या वृत्ति होकर के स्वप्न अवस्था में देखता है अविद्या पश्यति इति एवं मन्यते पश्यति इति एवं मन्यते मन्यते अर्थात वास्तव उस समय में सामना में कोई पदार्थ स्वप्न अवस्था में नहीं इसलिए मन्यते कह दिया ठीक है मैं कहते हैं चक्षुर अभावना दर्शन अयोगा इति इतिम चक्षु नहीं है स्वप्न में नहीं होने से दर्शन नहीं हो पाएगा नहीं होने से भाष्यकार के दे एवं मन्यते। इस प्रकार की मान्यता है स्वप्न अवस्था में चक्षुर इंद्रिय नहीं रहेगा अत तो फिर क्यों दर्शन नहीं होगा गोलोक के साथ संबंध नहीं रहेगा आगे भाष्य तथा तो तथा श्रुतम अर्थ तद्वासन अनुसृणती इव इसी प्रकार के जो श्रुतम अर्थ जो सुना है वो भी अर्थ को तद वाषना वासनया जो सुना है उसका वासना हो जाएगी और वो वासना के पश्चात अविद्यावृत्ति वो उसका उद्भव होगा अनुशृणोती इव टीका में अभी यो अर्थ श्रुतस्तम है श्रुत अर्थ इत्याहारेण श्रुतिर्योज्या तो श्रुतम अर्थ अनुसृणती ये श्रुति इतना है तो टीकाकार कह रहे हैं यहाँ भी अध्याहार करना पड़ेगा यो अर्थः श्रुत जो पहले सुना है तम एवं श्रुतम अर्थम उसी श्रुत अर्थ को अनुसृणती पश्चात सुनता है स्वप्न अवस्था में इति अध्याहारेण अध्याहार इतना अंश करना पड़ेगा यो अर्थ श्रुतम तम अनुसृण अधिका इसी प्रकार योजना करना चाहिए अन्वय करना चाहिए आगे भाष्य में देश दिगंतरेश्च आगे जो जो देखा प्रत्यनुभूतम ऐसे मंत्र है त तो देश दिगंतर इसका विग्रह दिखाते हैं देशातरैर् दिगंतरेश्च तो देशांतर और दिगंतर में जो प्रत्यनुभूत प्रत्यनुभूत अर्थात इंद्रिय के साथ मन इंद्रिय मन मिल करके जागृत अवस्था में देशांतर दिगंतर जो सब अनुभव हुआ है देशांतर अन्य देश तो देश क्या है टिका में कहते हैं देशो नदी तीर आदि अनुभव हुआ है जिसको सात्विक वृत्ति वाला है उसको नदी तीर स्वप्न में दिखेगा और राजसिक हो जाएगा तो उसको दुकान दिखेंगे बाजार दिखेगा तो देशो नदी तीरादि दिख प्राच्यादि दे। आदि देशांतर दिग अंतर, अंतर। पूर्व दिशा में देखा सूर्य उदय हो रहे हैं इस प्रकार की इति इतिभा आगे टीका में कहते हैं प्रत्युनुभूत प्रतिवारं अनुभूत प्रतिवारं अर्थात पुनः पुनः अनेक दिन अनेक अनेकेशु, अनेक अनेक स्वप्नसु अनुभवती जो उसको देखा था जागृत अवस्था में फिर उसको बार बार देखता है अनेक दिन में से अनेक स्वप्न में स्वप्न होते हैं उसमें वही चीज देखता है कभी भाष्य में देश दिगंतरेश्च देशांतर दिगंतरेश्च प्रत्युभूत यहाँ प्रत्युनुभूत का अर्थ इंद्रिय के साथ मन मिल करके वो सब जागृत में ग्रहण किए हैं स्वप्न में तो केवल मन पुनः पुनः तत् तो तो प्रत्यनुभवतीव अविद्यम भी अभवती इव तथा तो दृष्टम चन्मने अदृष्ट तो जन्मदृष्ट दृष्ट अस्मिन् अस्मने यह देखा और इस जन्म में अदृष्ट में अर्थत जन्मदृष्टम जो अदृष्टम च दे दिया अदृष्ट का अर्थ हो गया कि ज जन्म दृष्टि अर्थात अस्म अदृष्ट दृष्टम अस्मिन् जन्मनि और अस्मिन जन्मनी अदृष्टम तो अस्मिन् जन्मनि का अन्वय दोनों पार्शो में हुआ क्या न्याय कहते हैं इसको दहेली दीपक न्याय जन्मांतर आ, से मैंने दृष्ट हुआ इत्यथ टीका में जन्मांतर दृष्टम इति व्याख्यान हेतु माह स्वप्न में जो देखता है इस जन्म में देखा है नहीं तो जन्मांतर में देखा है तो ऐसे कैसे कल्पना कर लिए जन्मांतर में देखा है नया एक कहते हैं ना ये ग्रंथकार ने ग्रंथ रचना किए किंतु उसका आदि में मंगलाचरण नहीं दिखता नया एक क्या कहेंगे पूर्व जन्म में मंगलाचरण कर लिया था <coughs> तो आगे जन्म में ग्रंथ लिखेगा ऐसे मान करके पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया था इस प्रकार के जैसे कहते हैं कहते हैं आप वेदांति ऐसा नहीं कहना चाहिए कहते हैं हाँ ऐसा ही है जन्मांतर में देखा था स्वप्न में कभी कभी पदार्थ दिखते हैं इस जन्म में नहीं देखा है भाष्य में अत्यंत अदृष्ट वासना अनुपपत्य है अत्यंत अदृष्ट है तो उस विषय का वासना ही नहीं बनेगा वासना नहीं बनेगा तो स्वप्न भी नहीं होगा अनुपपत्ते एवं श्रुतम च्रुतम च अनुभूतम चन्मनी केवल न मनसा अनुभूत च मनसाव जन्मांतरे अनुभूत इसी प्रकार की श्रुत चुत जो सुना है और जो नहीं सुना है आगे है अनुभूत अनुभूत पहले था प्रत्यनुभूतम अभी फिर कहते हैं अनुभूत अर्थात चर्थात अस्म पहले प्रत्यनुभूत आया था फिर अनुभूत कहते हैं अभी केवल मनसा पूर्व में जो देशांतर देशांतर दिगातर का था वहाँ इंद्रिय के साथ ग्रहण हुआ था अर्थात इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हुआ था यहाँ किंतु अनुभूतम च अनुभूतम च केवल है न मनसा और अनुभूतम अर्थात इस जन्म में मन के द्वारा ऐसा अनुभव नहीं हुआ है किंतु पूर्व जन्म में ऐसा हुआ अनुभूत अनुभूतम च इसका अर्थ मनसा एवं जन्मांतर है सुख दुख कोई काम ये सब क्रोध द्वेष इत्यादि सब केवल मन के द्वारा इस जन्म में अनुभव किया है अथवा पूर्व जन्म में अनुभव किया है तो भाष्य में कहा गया केवल एन मनसा ये विशेषण क्यों दिए टीका में कहते हैं अनुभूत चय प्रत्यनुभूतम अन पुनरुक्ति में असंक्य आह अनुभूत च पूर्व में द्वितीय पंक्ति में आ गया था प्रत्यनुभूतम च तभी अनुभूतम प्रत्यनुभूतम ये तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा इसलिए कहते हैं प्रत्यनुभूत इंद्रिय द्वारक और अन अन्भूत में कवलन मनसा टीका में इसको स्पष्ट कह देते हैं पूर्वम इंद्रिय अनुभव उक्त इति अपौनरुक्त पूर्वम इंद्रिय पूर्वम कहाँ कहा गया था प्रत्यनुभूतम और अभी केवल मनसा वो कहाँ कहा जाता है अनुभूत अनुभूत केवल मनसा प्रत्यनुभूतम इंद्रिय आगे भाष्य में सच आगे मंत्र में सच असच्य सच अर्थात परमार्थ उदक आदि जो व्यावहारिक उदक असच्य मरीची उदक आदि ये भी जो देखा है जागृत अवस्था में स्वप्न में उसको देखता है कभी किम बहुना और क्या अधिक कहेंगे उक्ता उक्त पश्यति जो उक्त है जो अनुक्त है वह सब को देखता है पश्यति पश्यति सर्वह सर्व पश्य पश्य सर्वनोवासन उपाधि सन्दाणा सर्व मनोदेव स्वप्नान पश्यति सर्वह पश्यति टीका में कहते हैं सर्व दर्शने हेतु आह भाष्य में पश्यति है उसके आगे कहते हैं सर्वह पश्यति तो सर्वम पश्यति कहने से उसके लिए हेतु देते हैं सब कैसा देख लेता है सर्वम पश्यति सर्वम प्रथमा है द्वितीया है द्वितीया द्वितीय सर्व पश्यति आगे सर्व पश्यति प्रथमा अर्थात ये कर्तवाचक हुआ तो सभी को सभी पदार्थों को कैसे जान लेता है कहते हैं सब सब हो करके ही सबको देखता है सर्व सन सर्वम पश्यति तो सर कैसे कहते सर्व पश्य कते हैं सर्वनोवासन उपाधि सन् सर्वनोवासन उपाधि यदि सर्विषकवासना वाषना वाना वाचना उपृतवात् उपभृतवात् होने से उपभृत होगा तो थोड़ा पंक्ति लगाना पड़ेगा सारे वासना इसी में है सर्व विषयक वासना भी रूपभृतत्वात्व सर्व सन सर्व पश्य अच्छा ये थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं कुछ सुधार चाहिए होगा अगर ये मतलब यथाश्रोत हम पाठ अगर लेंगे तो सारे विषय का वासना अर्थात ये अंतकरण में पड़ा ही हुआ है और वो जब उपाधि बनेंगे तो अंतकरण उपाधि बन जाता है मतलब अंतकरण विषय अर्पण करता है स्वप्न अवस्था में जिस अंतकरण में कि सारे वासना पड़ा हुआ है अर्थात जगत में जितने पदार्थ है सभी का वासना ये अंतकरण में पड़ा हुआ है तभी वो कुछ भी पदार्थ अर्थात वो दिखा सकता है स्वप्न में दिख सकते हैं ये सब वासना भीर वो तो दीर्घ लिखा है वहाँ कुछ पाठ थोड़ा देखना होगा कि वास्तव यहाँ क्या होना है ठीक है देखेंगे देख करके बताएंगे भाष्य में सर्वह पश्यती सर्व पश्यती अर्थात सब जब अंतकरण जिस अंतकरण में जगत का सारे वासना पड़े हुए हैं उस अंतकरण जब विषय अर्पण करेगा तो वो जगत का पूरा विषय दे सकता है पश्यति, सर्व पश्यति सर्वमनोवासना उपाधि ही सन एव सर्वमन वासना अर्थात सर्व मन उसमें जो वासना है वही उपाधि बन करके एव सर्वकरणात्मा मनोदेव स्वप्नान पश्यति सर्व सर्वकरणात्मा अर्थात अभी बाकी स्वप्न अवस्था में कोई करण कार्य नहीं कर रहे हैं का जो कार्य होता है विषय अर्पण करना स्वप्न अवस्था में मन ही विषय अर्पण करेगा अर्थात सभी करण अभी मन में ही लीन हो गए मन में लीन हो गए अर्थात वास्तव में लीन नहीं हुए क्योंकि ये जब इंद्रिय होते हैं इंद्रियों का उपादान कारण मन है नहीं है घट घट कभी वायु में लीन हो जाएगा नहीं होगा तो पृथ्वी में लीन होगा क्यों कहते उपादान कारण में लीन होगा इसी प्रकार की यहाँ जो कहा जाता है इंद्रिय स्वप्न अवस्था में मन में लीन हो जाएंगे अर्थात तो इंद्रियों का जो कार्य वो मन में आ गया मन वो कार्य करेगा इंद्रियो कार्य नहीं करेंगे इसलिए कह दिया गया सर्वकरणात्मा दोनों मिप्पणी कहते हैं तदानिम चक्षुरादि सर्वकरणा न मनसी एव प्रलीन मन में प्रलीन हो गया अर्थात उनका कार्य उनका वृत्ति लीन हुआ स्वरूप मन लीन नहीं होते हैं स्वप्न अवस्था में सर्वकरणात्मा मनोदेव स्वप्न पश्यति मन ही स्वप्न देखता है तो यह प्रश्न में तृतीय प्रश्न में निरूपण हो गया कि स्वप्न का स्वप्न का धर्मी मन ही हुआ जाग्रत का धर्मी कौन हुआ था जाग्रत किसका धर्म है इंद्रिय तो जब इंद्रिय रहेंगे तब तो जाग्रत होगा इंद्रिय नहीं रहेंगे तो जाग्रत नहीं होगा सुस्वती अथवा स्वप्न हो जाएगा और अभी मन का ए, मन हो गया स्वप्न का धर्मी ये निरूपण हुआ आगे यह मंत्र पूरा हुआ आगे मंत्र के लिए टीका में कस्य भवति भवती अ उत्तरम तदअपेक्षित बदन आह कस्य सुखम भवती ये चतुर्थ प्रश्न था अर्थात सुखम सुखम अर्थात सुसुप्ति अवस्था में जो सुख होता है अर्थात सुषुप्ति का धर्मी का प्रश्न हो रहा है सुसुप्ति किसकी है ये अस्य उत्तरम अभी उत्तर आवश्यक है तदपेक्षित आह तो उत्तर का अपेक्षा है पूछा है उत्तर देते हुए कहते हैं वदन आह स यदा तेजसोभिभूत अत्र स्वप्न न पश्यथ तदैत शरी शरीर एक सुखम भवती स यदा तेजस अभिभूत स अभी स्वप्न कौन देख रहा था मन कह दिया गया तो मन कही दिया गया अर्थात अगर स्वयं ज्योति आत्मा नहीं रहेगा मन केवल देख लेगा नहीं देखेगा मनो उपाधि बनने से स्वप्न देखता है मनो जो उपाधि नहीं रहेगा स्वप्न नहीं देखेगा इसलिए अन्वय व्यतिरिक्क होकर के मन को कह दिया गया कि स्वप्न देखने का ये, ये देखता है वास्तविक ये उपाधि बन करके निमित्त तो मात्र मनता है ये कहने का तात्पर्य क्या है कहते हैं कि ये सब एक एक अवस्था का धर्मी निराकरण करके अंतिम में जो अधिष्ठान चैतन्य इसका ज्ञान करवाना है इसलिए मन स्वप्न देखता है यह कहने में इसमें तात्पर्य नहीं है अर्थात ये स्वप्न अवस्था में मन रहता है यह कहना यहाँ तात्पर्य है अर्थात यह मन जब आगे अवस्था में जाएगा यह नहीं रहेगा नहीं रहेगा अर्थात है कि पदार्थ धीरे धीरे शोधन किया जाएगा अभी जागृत अवस्था में इंद्रिय मन सब अनुभव हो रहे हैं अविद्या के साथ जब स्वप्न अवस्था में गए इंद्रिय नहीं रहा तो पूर्व प्रश्न में ये निर्णय कर दिया गया कि जागृत अवस्था का धर्मी इंद्रिय हो गए तात्पर्य क्या है कहते हैं कि अर्थात तो यह जब इंद्रिय नहीं रहते किंतु आत्मा रहता है ये पदार्थ शोधन करने के लिए कह दिया जाता है ये आत्मा का धर्म नहीं है इसी प्रकार के स्वप्न या आत्मा का धर्म नहीं है ये मन का धर्म मन है तो स्वप्न देखा नहीं है तो नहीं देखा पदार्थ शोधन का उपाय ये अवतरणिका में कहे थे स यदा स अर्थात वो स्वप्न देखने वाला मनो यदा तेजसा तेजसा भाषे में कहे हैं पिताख्यन तेजसा पित्त तेजसा कहने से मतलब ब्रह्मणा अभिभूतो अभिभूतोवती है अर्थात ब्रह्म रूप तेज के द्वारा अभिभूत हो जाता है अभिभूत हो जाता है अर्थात वो मन भी अभिभूत हो जाता है अर्थात कार्यक्षम नहीं रहता कारण रूपेण चला जाता है अत्र एष देव स्वप्नान न पश्य अत्र एष देव स्वप्नान और स्वप्नों को नहीं देखता है ऐसा देवो से किसको लेंगे मन को जो कि स्वप्न अवस्था में देखता था अभी नहीं देखेगा अथ तदा एक शरीरे शरीर एक तत्त जब स्वप्न में नहीं देखेगा फिर इस शरीर में ये सुख हो जा होगा सुसुप्ति अवस्था का ये सुख होगा भाष्य में स यदा स का मनोरूपो दें देवो यदा यस् काले जिस समय में सौरेण पिताख्यन तेजसा जो तेजसा दिया सौर्य सौर देह धातु देहधातुद से सौर सूर्य नाडी नीशेन संजात पाकवादित सूर्य के तेज के द्वारा यह नाड़ी में यह प्रवेश हुआ इसलिए तेजसा कह दिया गया तेजसा अभीभूता तेजसा नडीशयन अभिभूतो भवति नाड़ी नडीशयेन ना, अर्थात नाड़ी ना, अर्था नाड़ी सु सेते इति नडीसु शेते नडीशय गि शेते गिरीशय क्या सूत्र है अधिकरणे से सेते से अच्छा अधिकरणे अेते उसमें प्रत्यय हो जाता है श त तो, सच्चा अधिकरणे सेते से फिर सामर्थ्यात सिंह को ये लोप नहीं हो जाएगा टिभा को शाया शाया शाया। करने हो ये होता है टो, टो आता है हाँ अधिकरण से टाड़ी सह न अर्थात नाड़ी सु सेते सुत नाड़ी से जो ये पित्त तेज सूर्य तेज पाक हो करके जो नाड़ी में चलते रहते हैं अर्थात मन उस समय में नाड़ी में सुक्त हो जाएगा नाड़ी नाड़ीशयन सर्वतो अभिभूतो होती अभिभूत हो जाएगा अर्थात कार्यक्षम नहीं रहेगा टीका में पित्ताख्य न जो भाष्य में कहें उसके लिए कहते हैं इदम उपलक्षणम केवल तेज के द्वारा पित्त के द्वारा वो मन अभिभूत हो जाएगा नहीं चिद्रूपेण ब्रह्मणा ची अभी द्रष्टव्यम अर्थात चिद्रूप ब्रह्म उसमें वास्तविक मनो उस समय में एक हो जाता है तन प्राणम एवं अच्छा, दिया प्राणम एवं उपश्रयत यहाँ इन्वर्टेड पूरा हो जाएगा तन मन से आरंभ हुआ ये छांदों के उपनिषद ष्ठ अध्याय का अष्टम खंड में ये द्वितीय मंत्र आएगा आ, एक वहाँ एक दृष्टांत दे देते स यथा शकुनि सकुनीर दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्धवा बंधनम एवं उपस्रयते शकुनी पक्षी एक सूत्र में बांधा गया और एक खम्भ में स्तंभ में बांध दिया गया उस सूत्र को वो बार बार उड़ने का कोशिश करेगा मुक्ति तो सबको चाहिए किंतु उड़ उड़ करके थक जाएगा क्यों अभी बांधा गया बांधा गया है तो बांधा गया अभी इतना ही उसका सूत्र का लंबा दिया गया कि भूमि तक नहीं आ पाएगा अभी वो पक्षी जब थक जाएगा अंतिम में कहाँ बैठेगा वो स्तंभ के ऊपर ही बैठेगा तो इसको दृष्टांत तो दिए हैं इसी प्रकार कहते हैं कि एवम एवं सौम्य तो इदम मनह दिशम दिशम पतित्वा इसी प्रकार की जागरण स्वप्न अवस्था में दिशम दिशम विषय में पतिवा पतिवा गत्वा अन्यत्र आयतनम अलब्धवा तो फिर अंतिम में प्राणमेव उपस्रयत तो प्राणबंधन में ही सौम्य मन इस प्रकार का जाता है प्राण अर्थात परमात्मा तो मन अंतिम है परमात्मा में ही जब शांत हो जाएगा मन परमात्मा में ही जाएगा अर्थात परमात्मा सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक होगा इसलिए सुसुप्ति में जाते हैं ताकि मन जब थक जाता है सुसुप्ति में जाते हैं जिस विषय में संस्कार कम होता है उस विषय में मन शीघ्र थक जाता है थक जाने से फिर सुसुप्ति में जाएगा जिस विषय में संस्कार है उस विषय में माना चलेगा तो इतना शीघ्र थकेगा नहीं इसलिए संस्कार बनाना ये बड़ा काम है ये कठिन पड़ता है पुराना संस्कार को छोड़ना ये दुखदायक होता है ये नया वेदांत संस्कार बनाना ये कठिन पड़ता है इसलिए मार्ग में चलना कठिन होता है बार बार गिर जाते हैं पथभ्रष्ट हो जाते हैं सुखों खोजते रहते हैं अन्यत्र वो तो मिलता नहीं फिर बार बार आगे पीछे होते हैं प्राणमेव इति ब्रह्मणि तस्य मनः उपश्रयतरे में ही होता है अवस्था में इसलिए टीकाकार ऊपर पंक्ति में कह दिए चिद्रूपेण ब्रह्मणा च केवल पित्त के द्वारा अभिभूत तो नहीं होता है ब्रह्म के द्वारा भी अर्थात तो ब्रह्म में एक होता है और समय में स्थिति भाष्य में कहते हैं तिरस्कृत वासना द्वारो भवती तो तिरस्कृत वासना द्वारा वासना कब उद्भव होगा हो हो कहते हैं जब कर्म फल देने के लिए तैयार होगा अगर कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएगा सुसुप्ति नहीं हो पाएगी जागृत अथवा स्वप्न आ जाएगा अगर जागृत कर्म फल देने का पूरा हो गया स्वप्न कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया तब जागृत भी नहीं रहेगा स्वप्न पर चला जाएगा इसलिए वासना उद्बोध होने का द्वार हो गया कर्म और वह कर्म जब तिरस्कृत हो जाएगा तिरस्कृत अर्थात फल देने के लिए और तैयार नहीं है तब कहा जाएगा तिरस्कृत वासना द्वार टीका में वासना अभिव्यक्तो द्वार स्वप्न भोग प्रदम कर्म वासनाया अभिव्यक्ति तस्म द्वार द्वार अर्थात निमित्तम स्वप्न भोग प्रदम कर्म स्वप्न में भोग देने वाले कर्म अगर है तभी वासना अभिव्यक्त होगा अर्थात हो स्वप्न कर्मयत य तो तत् तो तिरस्कृत तिरस्कृत अर्थात तो त्र उपरतम होती सुसुप्ति अवस्था में वो कर्म उपरत हो गया अर्थात तो कर्म अभी नहीं है फल देने के लिए तब तो तेज़ह शब्दित ब्रह्म अच्छा ये कैसा हो जाता है कहते हैं तेज शब्दित ब्रह्म चैतन्य तेज शब्द से जो ब्रह्म कहा गया भाष्य में कहा गया तेज शौर्य तेज जो की नाड़ी में पित्त रूपेण विद्यमान है तो अर्थात वो केवल पित्त नहीं है अर्थात तो ब्रह्म ब्रह्म भी है ब्रह्म चैतन्य वास्तविक ब्रह्म चैतन्य के साथ संबंध होने से यह मन और कर्म के चलते विषय को प्राप्त नहीं करता है इसको सात नंबर टिप्पणी देखिए संबंधादी जो टीका में कहा गया यज ज्ञाद यदा कर्माणि भस्मी तदा साक्षात तत्सबे तो कि वक्तव्य कर्म उपरत भाव जिसका ज्ञान से ही जब कर्म भस्म हो जाते हैं किसका ज्ञान से सारे कर्म भस्म हो जाएंगे ब्रह्म का कहते हैं जिसका ज्ञान से ही कर्म भस्म हो जाते हैं यदा साक्षात तत्सबंध जब साक्षात उसके साथ संबंध हो जाएगा ब्रह्म के साथ संबंध हो जाएगा सुसुप्ति अवस्था में तो किमु वक्तव्यम फिर क्या कहना है कर्म उपर तो कर्म ऊपर हो जाएंगे सुसुप्ति अवस्था में या और क्या कहना है भाष्य में तिरस्कृत वासना द्वारों द्वारती सुसुप्ति अवस्था होगे गई तदा सहकण मनसो रश्मृता बवती सहकरणे करण के साथ मनसो मन का जो रश्मि मन का रश्मि टीका में कहते हैं रश्मि वासना उपसंग्रिता भवनती मन का जो वासना ये सब उपसंग्रहित हो जाएंगे वासना अर्थात तो उस समय में और विषयाकार नहीं बनेंगे आगे भाषा में यदा मनो दा, दारु दा दारूअग्निवद्ध अविशेष विज्ञान रूपेण कृत्सण शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुसुप्त भवति तदा सुषुप्त भवति उस समय में, में सुसुप्ति होगी जिस समय में मन दारूअग्निवद अविशेष विज्ञान रूपेण कृत्सण शरीर व्याप्य अवतिष्ठते अर्थात सुषुप्ति अवस्था में मन कृत्स्ण शरीर को व्याप्त करके रहेगा कैसे दारू में अग्नि तो जैसे लकड़ी में अग्नि लग गया तो पूरा लाल हो जाता है जैसे संपूर्ण काष्ठ में अग्नि जैसा रहा अविशेष विज्ञान कारेण हाँ ये पांच नंबर टिप्पणी दिया है देखिए मनो ही ये एक ज्ञान मनो ही विज्ञानूप बुद्धि उद्भव च विशेष विज्ञानूप तत्षुप्त च विद्यालीनवाद अविद्यात्म कृत्न देहव्या तस्ती अवधेय मनो ही विज्ञानूपम हैुद्धि उद्भव च मन ये विज्ञानूप विज्ञानूप अर्थात बुद्धिमनोबुद्धि जब कार्यक्रम आरंभ करेंगे तो विशेष विज्ञान बनेगा विशेष विज्ञानूप वृत्तिद्भव है ठीक है बुद्धि ने वृत्ति उद्भव है तो मनोही मनोविज्ञान रूप हुआ मनोविज्ञान रूप होने पर भी जब वृत्ति होगा तो विशेष विज्ञान होगा और सुसुप्त उच्च अविद्या विलीन अथवा मन सुसुप्त में अविद्या में विलीन हो गया होने से अविद्यात्मना देह व्यापित्व अविद्या रूपेण कृष्णदेह को व्याप्त किया मन उस समय में साक्षात स्वरूप तो विद्यमान रह करके व्याप्त करेगा कृष्णदेह को नहीं अविद्या रूपेण कृष्ण देह को व्याप्त करेगा ये कहा गया भाष्य में दारू अग्निपथ अविशेष विज्ञान रूपेण कृष्णम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते सुसुप्ति अवस्था में कृष्ण शरीर सुसुप्ति अवस्था में शरीर भी नहीं है अर्थात तो शरीर भी अविद्या में लीन हो गया तो लीन होने से मन भी अविद्या में लीन हुआ तभी तो कह दिया गया कि समान आकार हो गए तो कह दिया कि मन शरीर को व्याप्त करके रहा सुसुप्त अवस्था में तो शरीरम शरीरम व्याप्य शरीरम अर्थात शरीर भी कारण रूपेण अवस्थित है अविद्या रूपेण और मन भी अविद्या रूपेण गया तब कहा गया कि मन कृष्ण शरीर को व्याप्त करके सुसुप्त अवस्था में रहता है टीका में अविशेष विज्ञान तो कहा गया सामान्य चैतन्य रूपेण इत्यथ अर्थात तो सुसुप्ति अवस्था में विशेष चैतन्य अर्थात तो वृत्तिकार कुछ नहीं बन रहा है किंतु तो सामान्य चैतन्य रहता है तभी जो अस्थिताकार वृत्ति होती है सुसुप्ति अवस्था में चेतना शब्द सामान्य वृत्ति रूपेण वा रूपे न, सामान्य चैतन्य रूपेण अथवा चेतना शब्दी सामान्य वृत्ति रूपेण ये चेतना शब्दी तो कहते हैं जीवनादृष्ट अवस्टब्दा काचन वृत्ति सदाएव अवतिष्ठते तो इति आशय न जब तक ये जीवन योनि अदृष्ट है तब तक ये रहेगा काचन वृत्ति कोई एक वृत्ति सदा एवं अवतिष्ठते ये जो अविद्याकार वृत्ति ये अविद्या सुसूप्ति में रहेगी ना जागर स्वप्न में भी रहेगी तीनों अवस्था में इसलिए अविद्या का जो वृत्ति है अस्थिताकार अश्मी तो सुसुप्ति से उठकर के कहता है मैं था ना सुसुप्ति में कह उठ करके कहता है तो मैं सुसुप्ति में नहीं था कहता है था कहता है और जागृत स्वप्नों में मैं हूँ कहता है सुस्वप्नों में था कहता है ये सामान्य वृत्ति तीनों अवस्था में रहेगा ये क्यों रहेगा कहते हैं जीवन यो नहीं अदृष्ट जब तक ये उसका प्रारब्ध है जीवन है तब तक ये सामान्य वृत्ति ये रहेगा और तीनों अवस्था में रहेगा तो ये सामान्य वृत्ति में रहेगा अवस्था में जो वृत्तियां होते हैं वो जागृत में भी है भी सु... जागृत में अने सुसुप्तम उपतम इति आह इसके द्वारा सुसुप्ती अवस्था कहा गया तदा तदा सुसुप्तो बहती है अर्थात जिस समय में मन अविद्या में लीन हो करके अविद्या में लीन हुआ पूरा शरीर को व्याप्त करके रहेगा तब सुसुप्त हो सुसुप्ति अवस्था हो जाएगी आगे भाष्य में अत्र ए काले मनो आख्यो दैव स्वप्ना न पश्य दर्शनद्वार निरुद्धवात् तेजसा अथ एक काले मनोख्य दैव स्वप्ना न पश्य फिर एक काले कस्म काले सुसुप्तिकाल ऐसा मनो आख्यो देव जो की स्वप्न में देखता था अभी और स्वप्न न पशती क्यों कहते हैं दर्शन द्वारस्य से ये जो अभिव्यक्त तो हो जाता है स्वप्न अवस्था में वासना अभिव्यक्त तो हो जाते हैं उसका द्वार किसको कहा गया कर्म कहते हैं दर्शन द्वार से निरुद्धत्वात्थ दर्शन का द्वार जो कर्म है अभी वही सब लीन हो गए <coughs> <coughs> वासनाजाल से अच्छा बड़े महाराजी वासनाजाले दर्शन द्वारा कर्म से वासना उद्बोधन उदबुद्ध होंगे और वासना से देखेगा वो सब निरुद्ध हो गए निर्द्ध किसके द्वारा हो गया कहते हैं तेजसा तेजसा अर्थात तो ब्रह्म सम्बधा ब्रह्म संबंधे न टीका में अच्छा आगे भाष्य में अथ तदा एक शरीर एक सुखम बोति फिर इस शरीर में एक तत् सुखम भवती एतत् सुखम यथा तथा एक सुखम क्या है कहते हैं यद विज्ञानम वही सुख सुसुप्ति अवस्था में जो सुख कहते हैं यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापक प्रसन्नम भवती इतर्थ तो उस समय में सुसुप्त अवस्था में शरीर में सुख होता है यद विज्ञानम इसके लिए टीका है पहले पूर्व पृष्ठ में टीका देखिए नु अथेत सुखम भवती अयुक्तम अथ एत सुखम भवति सुसुप्ति अवस्था में आप कह दिए पूर्वपक्ष कहता है कि अयुक्तम जन्य सुखस्य से तदाइम असंभवात उस समय में जन्य सुख नहीं होगा स्वरूप सुख से पूर्वमपी समत्वन स्वरूप सुख जाग्र स्वप्न में है स्वरूप जो स्वरूप है और जो वास्तवस्वरूप है वो सुखरूप है नहीं है है क्योंकि सच्चिद आनंद रूप है और वो तो स्वप्न जागृत अवस्था में भी था आप जो कहते हैं कि सुसुप्त अवस्था में एहतत सुखम भवती उस समय में फिर क्या सुख अधिक आ गया स्वरूप सुख तो सभी सर्वदा है और सुसुप्ति में जो जन्य सुखता था जागृत स्वप्न में वो भीतर नहीं है अब अधिक क्या आ गया तदा भवती जो आप कह दिए स्वरूप सुख तो सभी समय में है और जन्य सुख तो वहाँ नहीं है तो एक सुख तदाती अनुपत्ते पूर्वपक्ष कहता है अर्थात कुछ अधिक सुख सुसुप्ति में तो नहीं हुआ जागर स्वप्न में वरुँ जो जन्य सुख था वो भी नहीं हुआ तो अतः क्या कही दिए अधिक? कहते हैं स्वरूप सुखम है आगे टिका में कहते हैं स्वरूप सुखम है विशेष विज्ञानूप विक्षेपाभाव निर्वातस्थ दीप प्रभाव सम्यक प्रकाशते तदेक्षा एक वचनमित आह स्वरूप सुख ही विशेष विज्ञान रूप विक्षेप नहीं रहने से विशेष विज्ञान रूपम यश कश्य विक्षेप विशेष ज्ञान होना ये विक्षेप है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसलिए कहते हैं या सर्व सर्वविस्मरणाद रीते हैं इसका आरम्भ है अच्छा आ, हरोवा वम हरिते अच्छा कैसे हाँ हरोपी तवदेष्टा हरिर्वा हाँ हरोप हर, हरीर्वा कमोजो हाँ ठीक है हरोपी तवदेषा हरीर्वा कमोजो तथा तव न स्वास्थ्यम रीते रिते सर्व हर अपि ते उपदेष्टा तव भगवान शिव जी अगर आपका उपदेष्टा बने हरिर्वा कमल चाहे हरि हो चाहे ब्रह्मा हो कोई भी हो तथापि तब न स्वास्थ्यम तब फिर भी आपका स्वास्थ्य नहीं आएगा स्वस्थिन स्वास्थ्य अर्थात स्वस्मिन तिष्ट भाव सर्व विस्मरणादृत अर्थात ये सब जब तक विस्मरण नहीं होगा सब विस्मरण हो जाना अर्थात स्वरूप को छोड़ करके बाकी सब विस्मरण हो जाना जो तो कहते हैं विशेष विज्ञान विक्षेप ही है विशेष विज्ञान जब अभाव हो जाएगा निर्बातस्थ दीप प्रभावत दीप प्रभाव वहाँ जहाँ निर्वात बात नहीं है जैसे सम्यक प्रकाशते इसी प्रकार की तदअपेक्ष तदवनम इतिहाह अर्थात वहाँ स्वरूप सुख अविद्यावृत्ति में प्रतिबिंबित तो होना इसलिए उसको कहते हैं कारण सुख सुसुद अवस्था का सुख को कहते हैं कारण सुख वो वास्तविक जन्य नहीं है वो तो है उसमें किंतु अन्य समय में जागरण स्वप्न समय में विक्षेप आ जाता है विशेष विज्ञान आ जाता है भाष्य में इसको कह दिया यद विज्ञानम टीका में विज्ञान रूपम स्वरूप सुखम इत्यर्थ इसलिए भाष्य में जो दिया यद विज्ञानम अर्थात स्वरूप विज्ञान का अर्थात स्वरूप निराबाधम वहाँ और कोई बाधा नहीं रहा विक्षेप नहीं रहा अविशेषण शरीर व्यापक प्रसन्नम भवती समग्र शरीर में मन उस समय में लीन अवस्था में रहता है त तो यह सुख होता है जी यहाँ तक ओ संग नो मित्र संण नो भगव इंदो बृहस्पति विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमिशम सत्यमवादिशम तन्मे तद हावी माविभक्ता om shanti shanti shanti om